श्री माँ शारदा देवी लीला संवरण श्री उस समय जयराम बाटी में थी तेरह दिसंबर 1919 19 सौ ईस्वी को भक्तों ने उनका जन्मोत्सव मनाया ऐसे शुभ दिन में मात्र दर्शन की आकांक्षा ले कई भक्त वहाँ उपस्थित हुए अन्य कईयों ने कपड़े आदि भेजे श्री ने गर्म पानी से शरीर पोछकर अनेक कपड़ों में से चुनकर स्वामी शारदानंद जी की भेजी हुई धोती को पहना और श्री राम कृष्ण की पूजा की बाद में भक्तों उनके मस्तक में सिंदूर और चंदन लगाया तथा गले में माला पहनाई मां चौकी पर पैर लटका कर बैठी और भक्तों ने एक एक करके कर आकर पुष्पांजलि चढ़ाई श्री माँ संतानों के भोजन के पहले नहीं खा सकती थी परंतु उस दिन श्री राम कृष्ण के अन्न भोग हो जाने पर सबके निषेध विशेष अनुरोध से उन्होंने प्रसाद लिया इसके बाद भक्तगण तथा ग्रामवासियों ने प्रसाद पाया उस समय सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी जन्मतिथि के इस परिश्रम से उस दिन शाम को बुखार आ गया पहले तो सबने सोचा था कि स्थानीय चिकित्सा से ठीक हो सकेगी। इसलिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई लेकिन बुखार बिल्कुल ठीक न हुआ बीच बीच में आता और फिर आराम हो जाता था इस प्रकार पुनः पुनः पीड़ित हो क्रमशः वे दुर्बल होने लगे उस समय देखा जाता कि थोड़ा बुखार होने से ही उनका शरीर अवसन्न हो जाता इसी अवस्था में फिर दीक्षा भी चल चला करती थी बुखार के पूरी तरह ठीक न होते हुए भी वे दीक्षार्थियों की प्रार्थना पूर्ण करती जा रही थी क्योंकि वे सोचती थी कि भक्तगण बहुत दूर से आए हैं इसलिए उन्हें व्यर्थ रोक रखना या लौटाना उचित नहीं है धीरे धीरे दशा बिगड़ती ही गई और स्थानीय चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हुआ यह देख स्वामी शारदानंद जी के पास सारी खबर भेजी गई पर वे उस समय काशी में थे उनके न रहने से श्री कलकत्ता जाना नहीं चाहती थी फिर काशी से आने पर भी शरद महाराज को जरूरी कामों से भुवनेश्वर जाना पड़ा वहां से सत्रह फरवरी को कलकत्ता लौटकर उन्होंने जब सुना कि श्री की अवस्था दिन दिन बिगड़ती जा रही है तब उन्होंने स्वामी आत्म तथा दो अन्य व्यक्तियों को जयराम बाटी भेजा ताकि वे लोग उन्हें चिकित्सा के लिए कलकत्ता ले आएँ उन्होंने जब श्रीमा के सामने शारदानंद जी के अभिप्राय को प्रकट किया तब वे जाने को सहमत हो गई चौबीस फरवरी मंगलवार को सवेरे दस बजे यात्रा का समय नियत हुआ और श्रीमा के साथ राधु, उसकी माँ माकू नलिनी दीदी नवासन की बहू और ब्रह्मचारी वरदा का जाना निश्चित हुआ माँ उस समय इतनी दुर्बल हो गई थी कि यात्रा के दो एक दिन पहले श्री सिंह वानी के मंदिर में प्रणाम करके लौटते समय वे अत्यंत क्लांत हो गई इस बारे में उन्होंने पीछे कहा था मैं पसीना पसीना हो गई थी यात्रा के दिन भी वे पुण्य पुकुर के घाट पर गिर पड़ी थी पहले यह ठीक हो चुका था कि श्रीमा और राधु दो पालकियों में जयराम बाटी से विष्णुपुर जाएंगे और सभी आमोदर नदी तक पैदल चल उस पार से बैलगाड़ी लेंगे लेकिन राधु किसी प्रकार पालकी में जाने को राज़ी न हुई माँ ने भी उसके लिए बिल्कुल दबाव नहीं डाला और माकू को भी उसके बच्चे के साथ दूसरी पालकी में जाने को कहा यात्रा के दिन सवेरे बैलगाड़ी से जाने वाले यात्री रवाना हो गए श्री भी श्री राम कृष्ण की पूजा करके जाने को तैयार हुई इधर गांव के बहुत से स्त्री पुरुष उनके घर जमा हो गए और आँखों में आंसू भर कहने लगे अच्छे हो जाने पर जल्दी लौट आना हमें भूल अधिक दिन तक मत रहना सभी ठाकुर की इच्छा है तुम लोगों को भला भूल सकती हूँ इतना कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के चित्र को कपड़े में लपेटकर कर बक्स में रखा और प्रणाम करके उठ खड़ी हुई सदर दरवाजे को पार कर उन्होंने श्री सिंह तथा अन्य देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीमी चाल से मामाओं के घर के बगल के पश्चिम की ओर चली वे गाँव के बाहर जाकर पालकी लेंगी क्योंकि गाँव में श्री सिंह वाहनी विराजमान है इसलिए कहीं यात्रा करते समय वे गाँव के भीतर पालकी पर नहीं चढ़ती थी पालकी पर चढ़ने के समय उनके चरणों को धोने के उद्देश्य से बड़ी मामी एक लोटा जल और थाल लेकर अपने दरवाजे पर खड़ी थी सिमा ने उनसे कहा तुम्हें और जल लेकर जाना नहीं पड़ेगा वह सब हरी को दे दो वही धो देगा मामी ने वैसा ही किया और एक गिलास जल थोड़ी और थोड़ा सा चूरा हुआ पान लेकर वे सिवान की ओर चली भोजपाड़ा के ग्राम देवता यात्रा सिर राय को तथा जन जन्मभूमि को प्रणाम करके मां पालकी पर जा बैठी फिर हरि ने उनके चरणों में थाल में रखा धो दिया बड़ी मामी ने जल मिठाई आदि मां को दी मां ने अपने व्यवहार की एक चादर हरि को देकर कहा हरी इसे रख लेना वरदा महाराज साइकिल से माँ के साथ साथ चले वे उसी तरह विष्णुपुर तक जाएंगे वे सब पश्चिम की ओर चले ग्रामवासी सभी आंखों में आंसू भर खड़े खड़े निहारने लगे उस समय आमोदर का पानी बांधा गया था इसलिए दो तीन मील अधिक चलकर कर शिहर जाना पड़ा शिहर में श्री शांतिनाथ के मंदिर के सामने श्री माँ की पालकी रुकवाई और तालाब में हाथ पैर धो शिव को प्रणाम किया तथा दो रुपये की मिठाई चीनी और गुड़ खरीदकर पूजा चढ़वाई गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए मां ने सबको प्रसाद दिया कुछ स्वयं भी लिया और माँ को आदि को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे बाकी प्रसाद राधू के लिए अपने आंचर में बांध लिया कुआलपाड़ा पहुँचते पहुँचते करीब 11 बज गए वहाँ आते ही वरदा महाराज ने सुना कि रास्ते के खर्च का रुपया भूल से काली मामा के घर पर ही छूट गया है माँ को बिना बताए चुपके से उसे ले आना होगा वरदा इसलिए चल पड़े उधर माँ एक मसहरी न पा उसे ढूंढने के लिए वरदा महाराज को खोजने लगी जब वे लौटे तब माँ ने उनके अनुपस्थिति का कारण पूछा तब वरदा ने सारी बातें खोल कर बताई पर मसहरी नहीं मिली तब माँ ने कहा सभी अमंगल के लक्षण दिखते हैं रास्ते में कुछ खो जाना भविष्य में अशुभ का सूचक है यही उस तरफ की जनश्रुति है निश्चित हुआ था कि उसी दिन तीसरे पहर को पाँच बैलगाड़ियाँ विष्णुपुर के लिए रवाना होंगी दूसरे दिन सवेरे दो पालकियों पर श्रीमा और माँ को यात्रा करेंगे एवं उसी दिन शाम को आखिरी एक गाड़ी जाएगी दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही आश्रम के ठाकुर घर में जाकर श्री ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया सूर्योदय के बाद जब शिवक श्री के वासस्थान जगदम्बा आश्रम में गया तब उन्होंने कहा आए हो इतनी देर क्यों कर दी धूप चढ़ जाएगी लो यात्रा का यह या फूल इतना का उन्होंने पूजा का एक फूल अपने सिर से छुलाकर उसको दिया और कहा इसे कपड़े की खूट में बांध लो सेवक के प्रणाम करने पर उन्होंने उसके सिर और छाती पर थोड़ा जप कर दिया फिर दाढ़ी छूकर चुमा बाद में सबसे विदा ले शिविका पर चढ़ी और गगन महाराज को हाथ की लाठी दे प्रसन्न मामा को दे देने को बोली वह लाठी प्रसन्न मामा की ही थी दुर्बलता के कारण माँ उसी के सहारे चल रही थी प्रसन्न मामा को देने के लिए एक मसहरी भी उन्होंने गगन महाराज को दी अंत में उनसे कहा बेटा शरत रहा पारिवार पारिपार्श्विक घटनाओं के साथ इस उक्ति का कोई मेल न था इसलिए गगन महाराज अवाक होकर सोचने लगे करीब दो बजे दिन को वे विष्णुपुर के गढ़ दरवाजे में सुरेश्वर बाबू के मकान पर पहुंचे सुरेश्वर बाबू कुछ महीने पहले ही शरीर छोड़ चुके थे श्री उनके बारे में कह रही थी आहा मेरे यहाँ आते ही सुरेश हमेशा हाथ जोड़े उस जगह खड़ा रहता था कभी बरामदे पर भी नहीं आता था कितनी भक्ति थी उसके संबंध में माँ बीच बीच में कहा करती थी सुरेश मानो दूसरा गिरीश बाबू था वह दिन तथा दूसरा दिन भी विष्णुपुर में बिताकर तीसरे दिन दोपहर का खाना खाकर सभी तृतीय श्रेणी के डब्बे में रेल थी कलकत्ते के लिए रवाना हुए और 27 फरवरी शुक्रवार की रात के करीब नौ बजे उद्बोधन पहुँचे माँ के अस्थि पंजर से शरीर को देखकर योगिन माँ और गोलाब माँ घबरा गई और माँ के साथियों को उलाहने के साथ कहने लगी तुम लोग यह कैसी माँ को ले आए भूत की तरह काली केवल चमड़ा और हड्डियाँ ले आए माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी है यह तो हम लोग बिल्कुल समझ ही ना सक पाई थी दूसरे दिन ही स्वामी शारदानंद जी ने मां की चिकित्सा की पूरी व्यवस्था कर दी अट्ठाईस फरवरी से डॉक्टर कांजीलाल की होम्योपैथी चिकित्सा शुरू हुई और चार दिन में ज्वर बंद हुआ लेकिन छः मार्च की शाम को फिर एक सौ एक डिग्री ज्वर हो गया उपशम का कोई लक्षण न देख तेरह मार्च को कविराज श्यामादास वाचस्पति को बुलाया गया इस नए चिकित्सा के फलस्वरूप बाईस मार्च से पंद्रह दिन तक ज्वर बंद रहा इससे सभी आनंदित हुए यहाँ तक कि भक्तगण भी एक दिन ऊपर आकर प्रणाम कर, कर गए लेकिन बाद में फिर रोग दिखाई पड़ा इसी समय एक और अड़चन पड़ी कविराज ने रोज सवेरे एक कडवा काढ़ा पीने को कहा था इसके पीने में मां को बहुत तकलीफ होती थी और मुख इतना तीता हो जाता था कि दोपहर तक खाने की इच्छा ना होती थी इसलिए वे कुछ खा भी नहीं सकती थी कविराज को यह बात बताने पर उन्होंने कहा इस रोग के लिए उनके शास्त्र में कोई मीठी दवा नहीं है उपायंतर न देख आठ फरव अप्रैल से डॉक्टरी चिकित्सा के लिए श्री विपिन विहारी घोष को बुलाया गया उन्होंने करीब एक महीना चिकित्सा की पर जब इससे भी कोई फल न हुआ तब एक मई से डॉक्टर प्राणधन बसु के हाथ में चिकित्सा का भार दिया गया रोग निर्णय के लिए डॉक्टर सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और डॉक्टर नीलरतन सरकार को भी एक एक दिन बुला लिया गया 16 मई को प्राणधन बाबू ने राय दी कि मां को कलकत् काला ज्वर हुआ है उन्होंने बड़ी सावधानी और यत्न से चिकित्सा की थी किंतु इससे भी कोई फल ना हुआ एक जून के पहले ही स्पष्ट मालूम हो गया कि डॉक्टर लोग हताश हो गए हैं इसलिए उस दिन से कविराज राजेंद्र सेन चिकित्सा करने लगे साथ ही कविराज कालीभूषण सेन भी मां को देखने आने लगे इसके बाद कविराज श्यामादास को फिर लाया गया उसने छात्र कविराज रामचंद्र मल्लिक नित्य मां को देखने आते और स्वयं दवाएं तैयार कर देते थे अंत में तीन दिन डॉक्टर कांजीलाल ने फिर होम्योपैथिक दवा दी थी वस्तुता श्री माँ के उद्बोधन में आने के समय से ही स्वामी शारदानंद जी उनके आरोग्य के लिए प्राणपण से चेष्टा करने लगे पूर्वोक्त तीन प्रकार की चिकित्सा के अलावा उन्होंने शांति स्वच्छयन आदि की भी व्यवस्था की परंतु हालत दिन पर दिन जो संगीन होती जा रही थी वह किसी को कहने की आवश्यकता न थी रोज तीन चार बार बुखार आता था और अधिक बढ़ने पर प्रायः होश न रहता था एक तो गर्मी का मौसम था दूसरे पित्त की अधिकता के कारण सम्पूर्ण शरीर में इतनी जलन होती थी कि माँ कहती थी पोखरे के पानी में शरीर डुबाए रखूँगी सेवक सेविकाएँ अपने हाथ बर्फ़ से ठंडा करके उनके शरीर पर फेरते थे बर्फ़ न रहने पर जिसका शरीर ठंडा हो होता था उसके शरीर पर माँ अपना हाथ रखती थी अविराम रोग भोग के कारण वे अंत में बालिका की भांति हो गई थी साथ ही दीर्घकाल तक बिस्तर पर पड़ी रहने से भी उनका मन उग गया था असीम यंत्रणाओं के बीच भी देखा जाता कि श्री माँ का मातृहदय सर्वदा ही स्नेह से उमड़ पड़ता है बल्कि इस समय उसका और भी अधिक विकास दिख पड़ता था सवेरे कविराज के पास जाने के पहले सेवक जब माँ के बुखार की खबर लेने आते तब वे कहना ना भूलती खा कर जाओ देर हो जाएगी कविराजगण उन्हें देखकर जब नीचे जाते तब वे कहती बूढ़े के अर्थात स्वर्गीय कविराज दुर्गा प्रसाद के नाती को कविराज कालीभूषण सेन को जलपान दो मिठाई दो आम दो राम कविराज को दो बु... बूढ़े कविराज को राजेंद्र सेन को भी दो डॉक्टर कांजिलार दुर्गापत बाबू या श्यामापद बाबू जो कोई भी आते थे से उन सब के प्रति भी इसी प्रकार स्नेह ममता दिखाती और कुशल प्रश्न करती थी एक दिन आराम बाग के प्रभाकर बाबू और मरिंद्र बाबू आए तो उन्होंने क्षीण स्वर में रुक रुक कर पूछा अच्छे तो हो बेटा बचूँगी क्या कुछ खा पी नहीं सकती बड़ी दुर्बल हो गई हूँ इसके बाद देश की खोज खबर ली पानी पड़ा है क्या उनके परिचित रमड़ी नाम की एक स्त्री के हाथ मरिंद्र बाबू ने सीमा के लिए हरा ताड़ भिजवा दिया था सीमा को यह स्मरण था इसलिए कहा रमड़ी कब आई थी यह पता नहीं मिल, मिला क्योंकि ज्वर में बेहोश थी उससे कहना कि वह मन है किसी प्रकार का दुख न करे वह मन में किसी प्रकार का दुख न करें उस समय काशी में स्वामी अद्भुतानंद जी सख्त बीमार थे माताजी को इस पीड़ा का समाचार मिल चुका था इसलिए काशी से जो कोई आता उससे पूछती लाटू कैसा है उद्बोधन में श्री माँ की सेवा के लिए बहुत लोग उपस्थित थे वे सब यदि मां के लिए थोड़ा भी कुछ कर पाते तो अपने को धन्य समझते लेकिन माँ सेवा लेने में इतनी संकुचित होती थी कि वह सुयोग कम ही मिलता था एक दिन पथ लेने के बाद गरीब ग्यारह बज करीब ग्यारह बजे मां को चौकी पर तिरछी लेटी देख एक सेवक ने सोचा कि इस समय यदि पंखे से हवा की जाए तो मां आराम से सो सकेंगी लेकिन चार पांच मिनट पंखा झलने के बाद ही मां ने कहा बस और नहीं तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं सेवक ने समझा दिया कि उस पंखे से इतनी जल्दी हाथ नहीं दुखता है और यदि दुखने लगे तो वह स्वयं ही बंद कर देगा परंतु कुछ क्षण आंख बंद करने के बाद ही वे फिर बोली नहीं बेटा तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा रहने दो मैं वैसे ही सो जाऊंगी। यह जा देखकर करके इस पर भी सेवक नहीं रुका कुछ क्षण बाद ही माँ ने फिर कहा बेटा इस चिंता से कि तुम्हारा हाथ दुखेगा मुझे नींद नहीं आ रही है तुम पंखा झलना बंद करो तभी मैं निश्चिंत होकर सो सकूँगी वेवश हो पंखा झलना बंद करना पड़ा शायद दस मिनट भी सेवा न की जा सकी डॉक्टर प्राणधन बाबू जब पहले पहल आए तब उन्हें सोलह रुपया फीस का और पाँच रुपया टैक्सी का किराया दिया जाता था एक दिन मां के लिए बहुत फूल फल दही मिठाई आदि आई थी प्राणधन बाबू यथा नियम संध्या के बाद मां को देखकर नीचे पूजनी शरद महाराज के साथ जब बात कर रहे थे उस समय मां के आदेश से डॉक्टर साहब की गाड़ी में काफ़ी फूल फल मिठाई आदि रख दी गई गाड़ी पर चढ़ते समय डॉक्टर साहब के चेहरे से मालूम पड़ा कि उन चीज़ों को पाकर वे संतुष्ट ही हुए हैं दूसरे दिन भी वे रोगी को देखने आए किंतु उस दिन उन्होंने माँ का कमरा कुछ अच्छी तरह निहार कर देखा तो उन्हें वहाँ परमहंस देव का चित्र रखा हुआ दिखा डॉक्टर साहब ईसाई थे तो भी उनके उदार मन में एक नया भाव जागा नीचे जाकर उन्हें शारदा नंद से पूछा मैं इतने दिन किन चिकित्सा कर रहा हूँ तब सरत महाराज ने सारी बातें खोलकर कर कही और प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि चिकित्सा का खर्च भक्तगण ही वहन कर रहे हैं शहृदय डॉक्टर साहब ने उसी दिन से फीस लेना बंद कर दिया केवल इतना ही नहीं कुछ दिन के बाद जब चिकित्सा में परिवर्तन हुआ तब भी वे अपनी जेब से टैक्सी भाड़ा देकर रोज शाम को आया करते और बहुत देर तक रहकर माँ की खोज खबर लेते थे रोग की पहली अवस्था में सबके प्रति श्री के स्नेह और सौजन्य की भांति उनका अपने आत्मियों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार भी अनोखा था मार्च के मध्य में कलकत्ता इंटाली के उत्सव में जाते समय रास्ते में लक्ष्मी दीदी और रामलला दादा आदि श्री को देखने आए बातचीत में कुछ समय बीतने पर मां ने लक्ष्मी दीदी को बताया कि योगिन माँ ज्वार से, से पड़ी है यह सुन लक्ष्मी दीदी उन्हें देखने को गई और वहीं से विदा ले सीधे उत्सव में चली गई कुछ देर प्रतीक्षा करने पर जब मां ने देखा कि लक्ष्मी दीदी नहीं लौट रही हैं और जब खोज करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वे तो चली गई हैं तब उन्होंने एक सेवक से कहा देखो तो उस समय लक्ष्मी के साथ बात करते करते उसे कपड़ा और रुपये देना देने की बात ही भूल गई तुम कृष्ण के अर्थात स्वामी धीरानंद के साथ इन का उत्सव देखाओ और लक्ष्मी को रुपया कपड़ा भी दे द आओ में वे ठाकुर को खूब सजाते हैं यह कहकर उन्होंने दो रुपया और एक पतले किनारे की धोती निकलवाकर दिलवाई फिर इसी के बीच वे भक्तों को इष्ट लाभ में सहायता भी करती थी और इसका प्रमाण मिलता है कि किसी विशेष भाग्यवान को उन्होंने मंत्र दीक्षा भी दी थी इस संबंध में वे किसी के निषेध को नहीं मानती थी रोक सैया पर रहने के समय ही उन्हें तीन भयंकर आघात रहने पड़े चौबीस अप्रैल को स्वामी अद्भुतानंद ने देह त्याग किया और चौदह मई को श्री के आश्रित परम भक्त रामकृष्ण बसु महाशय श्री रामकृष्ण के चरण कमलों से मृत हुए श्री की शारीरिक अवस्था के ख्याल से दोनों समाचारों को उनसे छिपाने की बात थी किंतु गोलाप माँ असावधानी से उसे प्रकट कर दिया समाचार सुनते ही सीमा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली उस दिन ज्वर भी बढ़ गया और रात को सुनिद्रा नहीं हुई उसी के कुछ दिन बाद 20 मई को सीमा के सहोदर वरदा प्रसाद जयराम बाटी में निमोनिया के कारण इस संसार से चल बसे सीमा की अवस्था देख यह बात उनसे छिपाई गई थी वे केवल बीमारी की ही बात जानती थी इसलिए बीच बीच में प्रश्न करती थी वरदा कैसा है लेकिन वरदा मामा की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा वरदा क्या नहीं रहा देखा कि बरामदे में रेलिंग के पास खड़ा हो मेरी ओर देख रहा है तब सच बात खोल कर कहनी पड़ी यह मां के लिए बड़ी शोकपूर्ण घटना थी स्नेह के भाई को खोकर वे आंसू न रोक सके।